नमस्कार मित्रों आज की तारीख है 21 दिसंबर 2012 हजार ये जो वीडियो है वो राजस्थान के नकली राइट टू रिकॉल की प्रोसीजर पे है उसको मीडिया के लोग तो ठीक है समझते नहीं है कि राइट टू रिकॉल क्या है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए लेकिन जो नेता है जिनको पता है कि ये नकली राइट टू रिकॉल है और नए नेता जैसे अरविंद गांधी अन्ना और वगैरह वो भी राजस्थान का नकली राइट टू रिकॉल हरेक राज्य में थोपने की कोशिश में उसको बड़े पैमाने पे च, बढ़ावा चढ़ावा दे रहे हैं पहले तो असली राइट टू रिकॉल क्या तो असली नकली अमेरिका में जो राइट टू रिकॉल है मैं उसके बारे में बताऊं कि वो राइट टू रिकॉल क्या है दूसरा राजस्थान में राइट टू रिकॉल क्या है और दोनों का जब कंपैरिजन करेंगे तो पता चलेगा कि ये जो राइट टू रिकॉल राजस्थान का है उसमें तो नुकसान ही नुकसान है प्रजा का सवाल ये नहीं है कि वो अमेरिका का है इसलिए असली है और ये इंडिया का इसलिए नकली है राजस्थान में जो राइट टू रिकॉल की प्रोसीजर रखी है ये कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने जो ये कानून पास किया वही प्रोसीजर छत्तीसगढ़ में है मध्य प्रदेश में है उसमें प्रजा का नुकसान ही नुकसान है अमेरिका की प्रोसीजर है वो 1750 में बनी थी राइट टू रिकॉल की अराउंड 1700 और ईर एटीन हंड्रेड के बीच में अलग अलग जिलों में राज्यों में, में राइट टू रिकॉल की प्रक्रिया अपने अपने तरीके से अस्तित्व में आई तो उनकी प्रक्रिया काफी जटिल है क्योंकि तो 1750 और अठारह में बनी थी मैंने राइट टू रिकॉल की प्रक्रिया अलग प्रपोज की है वो आपको मिलेगी थ्री जीरो सॉरी मैं फिर से बोलता हूँ राहुल मेहता में आपको वो मिलेगी चैप्टर 6.6 में राइट टू रिकॉल पीएम की और चैप्टर 40 में राइट टू रिकॉल सीएम की सॉरी राइट टू रिकॉल एमपी की अब अमेरिका की प्रोसीजर क्या है कि एक जिले में मान लो मेयर है और आ, उसको नागरिकों को रिकॉल करना है तो जिले में मान लो एक लाख नागरिक है तो पंद्रह प्रतिशत नागरिकों को हस्ताक्षर करने पड़ेंगे पिटिशन पे उस पंद्रह प्रतिशत में से अलग अलग जिलों में अलग अलग है थोड़ा फर्क है उस पंद्रह प्रतिशत में से पंद्रह हजार में से एक हजार एट रैंडम सिलेक्ट की जाएगी सिग्नेचर पुलिस कांस्टेबल घर जाके पूछ के वेरीफाई करेगा कि साहब आपकी क्या आपकी सिग्नेचर है और यदि 95% सिग्नेचर सच आती है पुलिस कांस्टेबल पुलिस वेरिफिकेशन से तो वो मान लेंगे कि सारी प्रोसीजर सारी सिग्नेचर सच है और उसके बाद रिकॉल होगा रिकॉल के बाद वहां पे आम जनता वोट करेगी मिनिमम 50% परसेंट वोट होना चाहिए और यदि मेजोरिटी बोलती है कि मेयर को निकाल दो या पुलिस कमिश्नर को निकाल दो तो पुलिस कमिश्नर की नौकरी गई यानी कि रिकॉल का पोल रिकॉल में दो दो स्टेज होती है एक तो रिकॉल के लिए मतदान होना चाहिए या नहीं और उससे पहले वो तय करने की प्रोसीजर और उसके बाद होता है रिकॉल का मतदान मैं दोबारा बोलता हूं राइट टू रिकॉल में दो प्रोसीजर आते हैं एक तो रिकॉल का मतदान होना चाहिए या नहीं वो तय करने की प्रक्रिया और उसके बाद एक्चुअल रिकॉल का मतदान तो रिकॉल होना चाहिए या नहीं वो अमेरिका में प्रजा तय करती है जबकि राजस्थान में भ्रष्ट कॉर्पोरेटर तय करते हैं राजस्थान का राइट टू रिकॉल क्यों नकली राइट टू रिकॉल है सर से पांव तक क्योंकि मेयर का राइट टू रिकॉल होना नहीं है वो कौन तय करेगा रिकॉल के लिए मतदान होना है या नहीं वो कौन तय करेगा वो प्रजा तय नहीं करती वो भ्रष्ट कॉरपोरेटर तय करते हैं यानी कि मेयर अच्छा आदमी है और वो कॉरपोरेटर को रिश्वत नहीं खाने देगा तो 20 कॉर्पोरेटर 20 25 पचास इतने भी छोटी संख्या के कॉर्पोरेटर है वो बोलेंगे कि मतदान करो यानी पब्लिक को वो मेयर रखना है तो भी पब्लिक को मतदान के मथक पे जाना पड़ेगा कि कहीं दो चार मतलब दो, कुछ एक लोग चले गए वहां पे रिकॉल के लिए और हम अच्छा मेयर है अच्छा बड़ा मेयर है तो उसकी कुर्सी बचाने के लिए भी मतदान केंद्र की ओर भागना पड़ेगा तो ये गलत प्रोसीजर है मतदान होना चाहिए या नहीं मतलब रिकॉल के लिए प्रोसीजर में शुरू से अंत तक कंट्रोल पब्लिक के हाथ में होना चाहिए न कि गुने चुने कॉरपोरेटरों के हाथ में या न्यायाधीशों के हाथ में या एमपीएमएलए के हाथ में जैसे यहां पे पीएम को निकालना यानी वो कौन तय करते हैं वो भ्रष्ट सांसद तय तो करते हैं सीएम को निकालना या नहीं वो कौन तय तो करते हैं वो भ्रष्ट एमएलए तय तो करते हैं और उसके बाद मान लो रेफरेंडम की प्रोसीजर रख दी जाए तो वो राइट टू रिकॉल नहीं हुआ राइट टू रिकॉल यानी कि एमएलए चाहे या ना चाहे पब्लिक नहीं चाहती कि ये मुख्यमंत्री चालू रहे और उसको रिकॉल कर सके जैसे कि अमरीका में गवर्नर को रिकॉल करना है तो उसमें एमएलए कहीं बीच में नहीं आते एक एमएलए का सिग्नेचर नहीं चाहिए असेंबली के अंदर कोई रिजोल्यूशन नहीं चाहिए कैलिफोर्निया के गवर्नर का रिकॉल हुआ था ईयर 2003 में गैरी डेविस का तो उसमें सर से पांव तक कहीं किसी एमएलए का कोई रोल नहीं था वहां पे मेयर का रिकॉल हुआ है पुलिस कमिश्नर का भी बहुत कम केस में लेकिन रिकॉल हुआ है वहां कॉरपोरेटर का कोई रोल नहीं होता शुरुआत से अंत तक पब्लिक का रोल होता है अब अमरीका की राजस्थान की प्रोसीजर जैसे मैंने बताया क्या है कि मेयर का रिकॉल करना है तो कॉरपोरेशन काउंसिल में जो भी 30-40 भ्रष्ट कॉर्पोरेटर है वो मीटिंग बुलाएंगे और मीटिंग में 2/3 या 3/4 मेजोरिटी से पास करेंगे कि भाई मेयर को नौकरी से निकालो और उसके बाद मतदान होगा और मतदान में प्रजा तय करेगी कि मेयर को रखना है या निकाल देना है पर मान लो कॉरपोरेट मेयर करप्ट है और वो कॉरपोरेटरों को भी रिश्वत देता है तो कॉर्पोरेटर राइट टू रिकॉल का कॉल इनिशिएटिव नहीं करेंगे तो यहां तो ये राइट टू रिकॉल की प्रोसीजर उल्टी है कोई ऐसा मेयर आ गया कि कॉर्पोरेटर को खाने नहीं देता तो उसके लिए रिकॉल का मतदान हो जाएगा और कोई ईमानदार मेयर आ गया या बेईमान सॉरी बेईमान मेयर आ गया जो कि खुद खाता है और कॉर्पोरेटर को भी खिलाता है तो कॉर्पोरेटर उसके लिए रिकॉल का पोल ही नहीं करवाएंगे तो ये नकली राइट टू रिकॉल है और वो कैसे आ गया क्योंकि अब आप, आप, आप खुद ही देखिये मध्य प्रदेश में राइट टू रिकॉल का कानून किसने लिखा था दिग्विजय सिंह ने अब दिग्विजय सिंह कैसा आदमी है आप सब जानते हो कितना अच्छा आदमी है या कितना तो अब ऐसे लोग कानून लिखेंगे तो कैसा कानून लिखेंगे और ऐसे कानून की ये अन्ना और अरविंद गांधी जैसे लोग तारीफ कर रहे हैं बढ़ चढ़ के राजस्थान में राइट टू रिकॉल हो गया पूरे दुनिया में पूरे हिंदुस्तान में ऐसा राइट टू रिकॉल का कानून आना चाहिए वो ये नहीं बता रहे कि ये ने, ने, नकली राइट टू रिकॉल का कानून कहीं नहीं आना चाहिए जो मैं राइट टू रिकॉल के कानून की मांग की है मैं उसकी रूपरेखा फिर से दे दू उसका डिटेल प्रोसीजर ड्राफ्ट मैंने रखा है सेक्शन 6.6 पॉइंट सिक्स में राहुल मेहता सेक्शन 6.6 कि मान लो प्रधानमंत्री सांसदों ने चुन लिया जिसको भी चुनना है चुन लिया ठीक है अब जिस किसी आदमी को प्रधानमंत्री बनना है वो 10 20 पचास हजार रुपया की डिपॉजिट दे के, कलेक्टर की कचहरी में अपना नाम रजिस्टर करा दे कि मान लो मनमोहन सिंह है प्रधानमंत्री और मोदी साहब को या नीतीश साहब को या मायावती को या जिसको भी पीएम बनना है वो अपना नाम रजिस्टर करा दे उनका नाम वेबसाइट पे आ जाएगा गवर्नमेंट वेबसाइट पे कि भाई इन लोगों को पीएम बनना है अब नागरिक को क्या करना है उसे देखना है कि भाई मनमोहन सिंह के नेतृत्व से खुश है खुश है तो उसको कोई चिंता नहीं करनी उसको कुछ नहीं करना यदि वो मनमोहन सिंह को पसंद नहीं करता वर्तमान पीएम को तो उसे क्या करना है कि जितने लोग पीएम बनने को तैयार है उनमें से किसी भी पांच को वो स्वीकृति दे सकता है कैसे स्वीकृति दे सकता है उसके तीन तरीके हैं स्वीकृति देने के शुरुआत में सिर्फ एक ही तरीका होगा कि उसे पटवारी की कचहरी में जाके एक छोटी सी स्लिप भरनी पड़ेगी जिसमें पांच लोगों का या दो लोगों का या तीन लोगों का नाम होगा और पटवारी उसको एंटर करेगा पटवारी तलाटी विलेज ऑफिसर उसको रिसीट देगा तीन रुपया फी लेगा और सिटीजन ने जो भी नाम अप्रूव किए हैं वो वेबसाइट पे आ जाएंगे कि भाई इस आदमी ने नरेंद्र मोदी को अप्रूव किया या मायावती को अप्रूव किया या एक से ज्यादा भी कर सकता है मैक्सिमम पांच को अप्रूव कर सकता है दूसरा सिटीजन किसी भी दिन जाके अप्रूवल कैंसिल कर सकता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सिटीजन किसी भी दिन जाके अप्रूवल कैंसिल कर सकता है क्यों क्योंकि मान लो मैंने आपको बोला कि भाई आप मुझे पीएम की पोजिशन के लिए अप्रूव करो पंद्रह करोड़ लोगों को मैंने बोला क्योंकि पीएम बनने के लिए मैं बाद में बताऊंगा कि मिनिमम पंद्रह करोड़ लोगों का सपोर्ट जो है पंद्रह करोड़ नागरिकों का तो मैं उन्हें पंद्रह करोड़ लोगों को यदि मैं कहता हूं कि मैं आपको सौ रुपया दूंगा यदि आप वेबसाइट पे आ जाता है कि आपने मुझे अप्रूव किया तो वो लोग मुझे अप्रूव कर देंगे मैं सौ दे दूंगा उसके बाद यदि उन्हें मुझे पीएम की कुर्सी पर नहीं देखना कि भाई ये तो निकम्मा आदमी है पीएम बन गया तो देश बिक जाएगा तो दूसरे दिन नाम कैंसिल कर देंगे तो कोई आदमी पंद्रह करोड़ लोगों से तो झगड़ नहीं सकता तो इस तरह से जो थर्ड क्लॉज है कि सिटीजन किसी भी दिन अपने स्वीकृतियां कैंसिल कर सकता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद तो सिटीजन के लिए ये प्रक्रिया है। उसके लिए बहुत आसान प्रक्रिया है देखो कोई भी प्रक्रिया बनाओ तो वो आम आदमी के लिए आसान होनी चाहिए उसके बाद जो ऑफिसर होते हैं जिनका काम गिनती करना है उसके लिए कॉम्प्लिकेशन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं उनको तो ट्रेनिंग दी जाती है पढ़े लिखे होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देखे आए होते हैं तो उनके लिए प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आम आदमी के लिए प्रोसीजर क्या है राइट टू रिकॉल पीएम जो मैंने प्रपोज किया कि एक तो वर्तमान पीएम को देखे यदि वो संतुष्ट है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है वरना वो पांच में से दस में से जो भी लोग पीएम बनना चाहते हैं अधिकतर से अधिक पांच लोगों को वो स्वीकृति दे दे और उसको लगा कि भाई उसने गलत आदमी को स्वीकृति दे रही है तो किसी भी दिन कैंसिल करके किसी और को स्वीकृति दे सकता है नागरिक है वो किसी भी दिन अपनी स्वीकृतियां बदल सकता है अब गिनती किस तरह से होगी कि यदि किसी आदमी को पंद्रह करोड़ से ज्यादा स्वीकृति मिलती है और वर्तमान प्रधानमंत्री से ज्यादा स्वीकृति मिल सकते हैं क्योंकि आदमी मनमोहन सिंह को भी स्वीकृति दे सकता है वर्तमान पीएम को और वर्तमान पीएम को जितने सांसदों ने वोट दिया है पार्लियामेंट के अंदर आखिरी नो कॉन्फिडेंस मोशन में या शो कॉन्फिडेंस मोशन में उसमें उनके उनको उन एमपीओ को जितने वोट मिले हैं इलेक्शन में आखिरी जब वो चुने गए वो वोट का जोड़ यानी कि अभी जो आखिरी जो पार्लियामेंट में शो कॉन्फिडेंस वोट हुआ था 2009 में हुआ था उसमें मनमोहन सिंह को कुछ 290 एमपी ने वोट दिया था और वो 290 एमपी को जो वोट मिले थे इलेक्शन में उनका जोड़ करो तो मैंने अप्रोक्सीमेटली वो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से एक बार डाउनलोड करके थोड़ा बहुत ऐड किया था तो उनका कुछ सत्रह करोड़ जितना निकलता था टोटल तो यदि पीएम का अप्रूवल हो गया यदि किसी और आदमी को उससे एक करोड़ ज्यादा अप्रूवल मिलता है यानी 18 करोड़ अप्रूवल तो वो पीएम बनेगा यानी मान लो नरेंद्र मोदी को 18 करोड़ लोगों की स्वीकृति मिलती है तो वो पीएम बनेगा नीति और एक बार आदमी पीएम बना तो ऐसा नहीं कि एक को 18 करोड़ की स्वीकृति मिली तो वो पीएम बना दूसरे दिन दूसरा पीएम बनेगा मिनिमम डिफरेंस एक करोड़ का होना चाहिए उसे स्टेबिलिटी आएगी यह प्रोसीजर का फायदा क्या है कि इसमें भ्रष्ट एमपी का कोई रोल नहीं आता और यही राइट टू रिकॉल का मैंने मेयर के लिए प्रपोज किया है कि मान लो आ, एक शहर में पांच लाख वोटर है तो इलेक्शन हो गया डायरेक्ट इलेक्शन या इनडायरेक्ट इलेक्शन जिसको मेयर बनना था बन गया अब नागरिकों को यदि मेयर बनाना है तो उसको कॉरपोरेटर को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास करो नागरिक खुद किसी भी ऑल्टरनेट आदमी को स्वीकृति दे सकता है जो भी आदमी मेयर बनने को तैयार हो और यदि उस आदमी को ज्यादा स्वीकृतियां मिलती है मतलब मेयर को मान लो वो दो लाख वोट मिले थे कुल पांच लाख वोटर है दो लाख मिले थे तो मिनिमम यदि उसको दो लाख बीस हजार वोट मिलते हैं स्वीकृतियां मिलती है सॉरी दो लाख बीस हजार स्वीकृतियां तो वो मेयर बनेगा तो इस तरह से जो राजस्थान का राइट टू रिकॉल है वो नकली है क्योंकि इसमें इनिशियशन इनिशिएशन करने की सत्ता कॉरपोरेटरों के हाथ में है अब जो नकली राइट टू रिकॉल के कहने वाले जो वो क्या कहते हैं कि भाई पहले ये कमजोर राइट टू रिकॉल तो आ जाने तो बाद में इसको मजबूत करेंगे उनकी जबान में ये बाद में शब्द बार बार आता है दिन में कम से कम मिनिमम 50 बार बाद में बाद में बाद में शब्द बोलते हैं मेरे ख्याल से ये पैदा ही बाद में हो जाते तो अच्छा था क्या जरूरत थी आज पैदा होने की बाद में पैदा होते आप लोग भाई राइट टू रिकॉल लोकपाल होना चाहिए तो कह नहीं पहले कमजोर लोकपाल का कानून पास होने दो कि जिसमें राइट टू रिकॉल लोकपाल न हो बाद में हम राइट टू रिकॉर्ड लोकपाल आएंगे चलो बाद में कहोगे भाई राइट टू रिकॉल कार्पोरेटर आने दो तो बाद में राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट का जज भाई भाई साहब आप बाद में ही पैदा हो जाते क्या जल्दी थी इतना जल्दी पैदा होने की आपको तो राइट टू रिकॉल के संदर्भ में भी वो यही कहते हैं कि पहले कमजोर नकली राइट टू रिकॉल का कानून आने दो बाद में असली राइट टू रिकॉल का लाएंगे आज आप बनावटी दूध पी लो फेफड़े जल जाए आपका पेट जल जाए उसके अतरिया जल जाए उसके बाद में आपको अगले जन्म में शायद कभी असली गाय का दूध देंगे तो मैं आप सब कार्यकर्ताओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये राजस्थान के नकली राइट टू रिकॉल के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को और प्रजा को इन्फॉर्मेशन दे दूसरा जो मैंने प्रोसीजर प्रपोज किया उसमें इंपॉर्टेंट चेंज जो कि प्रोसीजर में मैंने ऑलरेडी लिखा है वो है कि नागरिक एसएमएस के द्वारा स्वीकृति दे सकता है तो इससे काम और आसान हो गया आप कहोगे कि भाई वोटिंग 60, 70 परसेंट है लेकिन 100 परसेंट लोग एसएमएस तो भेज सकते हैं अभी 70, 80 परसेंट लोगों के पास मोबाइल है अधिकतर जिलों में एस नहीं तो वो एटीएम से कर सकते हैं अनपढ़ गवार आदमी भी एटीएम का यूज कर सकता है जो टच स्क्रीन आ गया और उसके ऊपर जो पिक्चर्स आते हैं उसके द्वारा अनपढ़ गवार आदमी भी एटीएम का इस्तेमाल कर सकता है। करते हैं ऐसा नहीं है कि कर सकता है करते भी है तो स्वीकृत नागरिक है वो एसएमएस और एटीएम के जरिए दे सकता है ये बिल्कुल फेलसेफ प्रोसीजर है और वो मान लो उसको ए और एसएमएस दोनों नहीं आता तो वो पटवारी की कचहरी से जाके कर सकता है तो इस तरह से राइट टू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर राइट टू रिकॉल चीफ मिनिस्टर राइट टू रिकॉल एम एल एस एम एस मैं आपको जब भी राइट टू रिकॉल शब्द बोलता हूं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा वाक्य बोलिए कि राइट टू रिकॉल पी एम बाई एस एम एस एस एम एस शब्द एड करना मत भूलिए पूरा और भी बोलना हो तो राइट टू रिकॉल पीएम बाई एस एम एस और ए टी एम और डिस्क्रिप्शन इस तरह से कि यदि देश के पंद्रह करोड़ नागरिक या सत्रह करोड़ आदेश शब्द का इस्तेमाल हमेशा कीजिए कि यदि 15-17 करोड़ नागरिक प्रधानमंत्री को एसएमएस के द्वारा आदेश भेजते हैं कि भाई इस्तीफा दो और पीएम के पक्ष में 15 करोड़ सोलह करोड़ से कम नागरिक है एक करोड़ कम तो पीएम को नौकरी से निकाल देना चाहिए और इसी तरह से जो राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज है कि यदि देश में पैंतीस करोड़ नागरिक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति को एसएमएस भेजकर आदेश दे कि आप इस्तीफा दो तो राष्ट्रपति को उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए तो सारे प्रोसीजर में आप बाई बाय एम एस शब्द में ऐड कर रहा हूं कि एक्सिक्यूशन बाय मेजॉरिटी अप्रूवल बाय एसएमएस राइट टू रिकॉल पीएम बाय एसएमएस तो इसी तरह से एसएमएस शब्द का उपयोग आप हर जगह कीजिए धन्यवाद